एक कहानी है बीनु नाम की एक लड़की की बीनु के घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे ये बंदर भी भाई बहुत शैतान थे बीनु की मां छत पर कपड़े सुखाती तो बंदर कपड़े नीचे गिरा देते कभी बंदर अखबार उठा के ले जाते और उसे फार देते बस जो भी चीज पड़ी मिलती बंदर उसे लेकर इधर उधर फेंक देते है भाईया है हम का गरें है है है अरे बंदर जो बड़े शैता बंदर तो बले शैतान और कभी उठा ले जाते कपड़े हाँ और कभी फाड़ देते अकबार तंग आ गये हम भया तंग आ गये हैं भया तंग आ गये हैं भया बंदर तो बड़े शैतान बंदर तो बड़े शैतान बंदर तो बड़े शैतान हा, हा, हा, हा, हा। एक दिन बीनु के मामा जी उसके लिए एक गुड़िया लाए बीनु को गुड़िया बहुत अच्छी लगी बीनु गुड़िया का पेट दबाती तो उससे आवाज निकलती थी चू चू बिनु दिन भर अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती थी वो गुड़िया का पेट दबाती और हसती एक दिन बिनु छत पर गुड़िया से खेल रही थी तभी मां ने बिनु को पुकारा बिनु बिनु यहां आओ बिनु बोली आई मां और वो मां के पास चली गई गुड़िया को छत पर छोड़कर जब बीनु मां के पास गई ना तब एक बंदर छत पर आया उसने गुड़िया को उठाया और पेड़ पर जा बैठा थोड़ी देर बाद जब बीनु छत पर आई तो उसने क्या देखा जानते हो उसने देखा कि गुड़िया बंदर के हाथ में है और बंदर पेड़ पर बैठा था बेचारी बीनु उसने सोचा कि बंदर तो गुड़िया को गिरा देगा तो बंदर से गुड़िया को कैसे छुड़ाए सोचो तो दोस्तों जरा सोचो कि बंदर से गुड़िया को कैसे छुड़ाएगी बीनु सोचो अरे भाई दीनु की गुड़िया अब उसे कैसे मिलेगी बीनु के पास एक केला था उसने सोचा कि मैं बंदर को केला देती हूं तब बंदर मेरी गुड़िया दे देगा तो भाई बीनु ने केला बंदर की तरफ फेंका पता है बंदर ने क्या किया बंदर ने सोचा के बीनो मुझे मार रहे है तो तो उसने जो चीज उसके हाथ में थी वो बीनो की तरफ फेंकी अब बताओ दोस्तो बंदर के हाथ में क्या ठा हाँ बंदर के हाथ में थी बीनू की, हाँ, गुडिया, तुम्हें याद है न, बीनू ने बंदर की तरफ केला फेंका, और बंदर ने उसकी तरफ फेंकी, गुडिया, बीनू ने अपनी गुडिया उठाई, और भाग कर मां के पास से ली गई, बंदर मजे से केला खाने लगा बंदर को केला बहुत अच्छा लगता है तुम्हें भी अच्छा लगता है ना केला और पता है बीनु की मां ने क्या कहा बीनु की मां ने कहा बीनु अब कभी अपनी गुड़िया को छत पर अकेला मत छोड़ना नहीं तो उसे बंदर उठा ले जाएगा दोस्तों, तुम्हें बंदर की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अब हम तुम्हें बंदर का गीत सुनाते हैं बंदर वो शैतान बंदर बंदर वो शैटान बंदर हर छो चो ते तेरे कान छो ते चो ते तेरे कान लंबी लंबी तेरी पूछर लंबी लंबी तेरी पूछ हाा लेकिन नहीं है तेरी मुचर <laughs> लेकिन नहीं है ते मुछर लेकिन नहीं है तेरी मुंह पेड़ पे छत पर घर के अंदर पेड़ पे छत पर घर के अंदर सभी जगह करता शैतानी अरे बंदर ओ शैतान बंदर बंदर ओ शैतान बंदर कभी नहीं जाता स्कूलर कभी नहीं जाता है स्कूल कभी नहीं पढ़ता है पाठ कभी नहीं पढ़ता है पाठ फिर वह खेलता रहता दिन भर बड़े-बड़े हैं तेरे ठाटर बड़े-बड़े हैं तेरे ठाट बंदर ओषतान बंदर बंदर ओषतान बंदर छोटे छोटे तेरे कान छोटे छोटे तेरे कान छोटे छोटे तेरे कान बस तो आज जो तुम कहोगे हम वही सुनाएंगे हम तो बताओ भाई क्या सुनाएं <laughs> क्या कहा कहानी ओहो हम तो तुम गीत भी सुनना चाहते हो <laughs> ठीक है हम तुम्हें कहानी भी सुनाते हैं और गीत भी तो लो सुनो दोस्तों एक लड़का था उसका नाम था रामू वो तुम्हारे जितना ही बड़ा था एक बार वो अपने मामा के घर गया मामा के घर में रामू दिन भर खेला करता खाना खा कर वो मामा के साथ खुमने भी जाता एक दिन जब रामू अपने मामा के साथ बाते करता हुआ खुमने जा रहा था तो रास्टे में मामा जी ने उससे कहा हां तो रामू मैं तुम्हें रोज कहानी सुनाता हूं जी मामा जी हम्म लेकिन आज तुम्हें कोई गीत सुनाना होगा जरूर मामा जी एक गीत मैंने कुछ दिन पहले सीखा है सा मूं बड़ा है काम करता नहीं कभी आराम देर सा खाना मूं है काता सारा खाना दांत चबाता देर सा खाना बताना जीभ का काम छोटा समु बड़ा है काम स्वाद बताना जीभ का काम छोटा समु बड़ा है काम छोटा समु बड़ा है छोटा समूह बड़ा है काम छोटा समूह बड़ा है काम छोटा समूह अरे भाई वाह इस गीत में तो मुंह के बारे में तुमने बहुत सी बातें बता दी जी मामा जी हमारा मुंह तो सचमुच बहुत काम करता है रामू बेटे तुमने अपने गीत में कहा कि सारा खाना दांत चबाता जानते हो इसका मतलब क्या है मामा जी हम पानी पीते हैं दूध पीते हैं चाय पीते हैं लस्सी पीते हैं इन्हें हम अपने मुंह से पीते हैं इन्हें चबाना नहीं पड़ता रामू ये तो ठीक है कि हम पीने की सारी चीजें बिना चबाए निगल जाते हैं लेकिन मामा जी जब हम रोटी खाते हैं चावल खाते हैं तो इन्हें हम पानी की तरह नहीं निगल सकते हम hmm. तो क्या करते हैं खाने की ऐसी सारी चीजें हम दांतों से चबाकर ही खाते हैं शाबाश फिर तो हमारे दांत बहुत सी चीजें चबाते रहते हैं हां मामा जी तो बताओ और क्या-क्या चबाते हैं हमारे दांत और और और और हम्म नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं मैं बताता हूं हमारे दांत गन्ना चबाते हैं चना चबाते हैं मूंगफली चबाते हैं खाने की सारी चीजें हमारे दांत ही चबाते हैं लेकिन मामा जी आपके मुंह के तो कुछ दांत हैं ही नहीं आपको तो खाना चबाने में काफी मुश्किल होती होगी हां मुश्किल तो होती है मैं बूढ़ा भी हो गया हूं ना इसलिए मेरे कुछ दांत टूट गए हैं मगर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं वो क्यों भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दांत ना टूटे तो तुम्हें इनकी देखभाल करनी पड़ेगी खला दांतों की भी कोई देखभाल करता है हां यदि दांतों की अच्छी तरह से देखभाल ना की जाए तो वो जल्दी टूट जाते हैं वो कैसे मामा जी अरे भाई बताता हूं बताता हूं एक था लड़का वो कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं करता था सुबह उठकर वो दांतों पर ना तो मंजन करता और ना ही दातुन करता बस उठते ही खाने पीने बैठ जाता हम हम तो सुबह उठते ही मुंह हाथ धोते हैं दांत साफ करते हैं कुल्ला करके जीभ साफ करते हैं शाबाश अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं रामू मगर वो लड़का खाना खाने के बाद भी कुल्ला ना करता और रात को भी वो दांत साफ किए बिना सो जाता फिर तो उस लड़के के मुंह से बदबू आती होगी तुमने बिल्कुल ठीक कहा रामू जो बच्चे अपने दांत साफ नहीं करते उनके मुंह से बदबू आने लगती है मामा जी फिर उस लड़के का क्या हुआ अरे होना क्या था उसके बाद उस लड़के के सारे दांतों में दर्द होने लगा अगर दांतों में दर्द हो तो खाना कैसे चबाया जा सकता है दांतों में दर्द होने पर खाना तो चबाया ही नहीं जा सकता इसीलिए तो मैं कह रहा था कि हमें दांतों को साफ करके उनकी देखभाल करनी चाहिए यह तो मुझे पता चला कि दांतों की देखभाल क्यों करनी चाहिए भई रामू तुमने अभी जो गीत सुनाया था उसमें तो मुंह के बारे में बहुत कुछ बताया गया है जरा एक बार फिर सुनाओ छोटा सा मुंह बड़ा है कभी आराम, छोटा सा मूँ बड़ा है काम, करता नहीं कभी आराम, देर सा खाना मूँ है काता सारा sà kha nà, m'ho hai gha ta sàra kha nà, d'ant-cabata s'wad bata nà, jibh ka kàm chòta sa m'u, bada hai छोटा समूह बड़ा है काम छोटा समूह बड़ा है काम छोटा समूह बड़ा है काम छोटा समूह बड़ा है काम छोटा समूह बड़ा बिल्कुल ठीक कहा तुमने दांतों के अलावा हमारे मुंह में एक लंबी सी जीभ भी होती है हां जीभ खट्टे या मीठे का स्वाद हमें इस जीभ से ही पता चलता है जी भी हमें बताती है कि रसगुल्ले मीठे होते हैं और बेर खट्टे हैं मुंह तो सचमुच हमारे बड़े काम करता है तुमने अपने गीत में बताया कि दांत चबाने का काम करते हैं और जीभ स्वाद बताने का काम करती है हां यही बताया ना खाने और पीने का काम भी तो हमारा मुंह करता है मुंह का एक और भी काम होता है रामू वो कौन सा मामा जी अरे भाई हम बोलते भी तो अपने इसी मुंह से हैं अब देखो ना मुंह से बोलते-बोलते हम घर भी पहुंच गए छोटा सा मुंह बड़ा है काम करता नहीं कभी यार आ चोटा सा मूँ बड़ा है काम, करता नहीं कभी आराम देर सा खाना मूँ है काता सारा स्वाद बताना जीब का काम छोटा समू बड़ा है काम स्वाद बताना जीब का काम छोटा समू